तेजगा लक्षण में कार्यरूपा तेज पर विचार चल रहा था शरीरम आदित्य लोग प्रसिद्ध इंद्रियम रूप ग्राहक चक्षु कृष्णता राग्रवर्ती यहां तक तो संपन्न हो गया विशेष चतुर्विद विषय विशे तो तेजस विषय है वह चार प्रकार का भौम दिव्य उदर्य आकरज भेदा भौम भेद से एक दिव्य भेद से दूसरा उदरीय भेद से तीसरा और चौथे का नाम आकरज स्वयं दृष्टान समझा से रहे हैं भौमम वह तो भौमम मन पार्थिव पृथ्वी संबंधी जो तेज है तो लकड़ी आदि जलाने पर जो अग्नि होता है उसको भौम तेज कर का। और दिव्य तेज का देख दे दे बता रहे हैं अभिन्दनम दिव्यम विद्युदादि आदि अपने जल है ईंधन जिसका जल है ईंधन जिसका ऐसा जो बिजली आदि जो चमकता है आकाश में और जो हम लोग भी यहाँ जल उत्पन्न जल से तो पैदा करते हैं बिजली सारे प्रकार के जो बिजली वाली चमक है इनको कहना दिव्य तेज जल प्रदान है वहां इसलिए अंग्रेजी में इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोलते हाइड्रो मने जल उसको दिव्य तेज में गिनती है क्योंकि वो आकाश में होता था उस जमाने में उसको लिया है ना आकाश में होने से दिव्य भवम दिव्य दिव्य आकाशे भवम जो आकाश में बादल आज टकरा करके जो बिजली चमकता है उस बिजली को यहां लिया गया है दिनाश और आधुनिक दृष्टिकोण से जल प्रधान है जिसका ऐसा ईंधन से युक्त होकर बनता है बिजली इसे भी ले उदर्य आप ले सकते भुक्त परिणाम हेतु उदरिय अथवा औदरिय भी कहते हैं उदरी तेज मतलब उदर में जो होता है पेट में जो होता है तेज जो खाए हुए अन्न का परिणाम का कारण ही पूछता जो खाएंगे वो निकलते रहेगा लगा हुआ आर पर हो जाएगा है आर पर हो जाएगा ऐसे नहीं होगा जितने का नीचे लेकिन एक अंदर में एक विलक्षण अग्नि इसको गीता में कहा ना वैश्वान अग्नि रूप से मैं ही हूँ परमात्मा ही अंदर में है उधर ही तेज के रूप अहम वैश्वान पचाम चतुर्विधान उसी वैश्वाग्नि को नहीं कहते तेज वह हमारे खाई को खाएन आदि परिणाम का कारण बन गया अन्नादे परिणाम हेतु परिणाम जो हो रहा है खून हो गया मांस हो रहा है सब बन रहा है इसका कारण है जो अग्नि उसको कहते उदरिय तेज औदरिय तेज वैश्वाग्नि नाम से प्रसिद्ध आकर जम सुवर्णादि आकर जेज कौन सा है तो सोना है चांदी है तांबा है जो खनिज पदार्थ इनको भी तेजस माना जाए इनको भी तेजस मानते हैं थोड़ा हम जान रहे हैं नीचे जाएंगे लाटिका में आर्थ्य मात्रेंद्रन तेजो भौमम इत्या पार्थिव मात्र से तात्पर्य केवल लकड़ी केवल पृथ्वी तत्व तो ऐसा नहीं हो सकता कि जलादी से अमिश्रित होकर के कोई चीज मिलेगा ही नहीं पांच भौतिक के समुद्र का सकल पदार्थी मात्र करते हैं प्राधान्यता को लेना पृथ्वी है प्रधान ईंधन जिसका ऐसा जो तेज है वह भौमम लकड़ी आदि से जलाया हुआ अग्नि अद्भुत इंध्य प्रकाश्यती थी अभिंदनमी जल के द्वारा इध्य प्रकाश थे प्रकाशित होता है जो कुशोक अभिंदनम पार्थिव जलोधनम दे जो उदरियम तुक्त और यहाँ पृथ्वी और जल दोनों जाते पेट में केवल पृथ्वी नहीं है यहाँ केवल जल प्रधान भी नहीं है पृथ्वी जल दोनों मिश्रित होकर के अंदर डालते हैं खाना तो खाते हैं उसमें जलांश भी है और पृथ्वी अंश लगभग समान वो जाता अंदर में दोनों मिलकर के जो अग्निविशेष होता है वो उधर ही तेज पृथ्वी प्रधान हो तो भौमम जल प्रधान हो तो क्या कविया था उसको दिव्यम जल प्रधान हो तो दिव्यम और दोनों लगभग समान उपयोग हो रहा है तो उदरियम और न जल है यहाँ न पृथ्वी बिल्कुल अलग आकर जम अनुमय इंधन तेज आकर जित अनुमय ऐसा मैं आप अनुमान समझते हैं अनुमय कि यह ईंधन है वह भी जलने योग्य पदार्थ इसलिए आप सोने को भी जलाते पिघला देते जलाने के ना उसको पिघलाया गरम कर दिया पिघल जाता है लेकिन वो उड़ता नहीं खत्म नहीं हो जाता अनुच्छिद्यमानद्रव्य होने से वो जली हुई नहीं है जल होता तो क्या होता उबाल उबालते उबाल उबाल हो वाष्प के गैस का खत्म हो जाता लेकिन सोना को जितना भी उबालो वाष्प वाष्पर खत्म नहीं होता सोना चांदी वगैरह सब पता इसलिए कोई इनको भस्म नहीं बना सकता तो आप कहेंगे स्वर्ण भस्म कैसे होगा रजत भस्म कैसे होगा उसकी प्रक्रिया अलग है इनका भस्म करने आप आग में जला करके भस्म नहीं कर सकते आप जो मंडूक का लघुशंगा लीजिए मंडुक होता है मेढ उसको आप किसी भी बर्तन में पकड़ो पन से थोड़ा सा गर्म कर दो फिर लघुशंगा कर देना हो और उस मेड को जाने दो उस लघुशंगा में सोना डाल दो भस्म जाए काला काला पाउडर मिलेगा स्वर्ण भस्म हो गया ऐसे अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिससे हम लोग इन चीजों को भस्म बनाते हैं आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार लेकिन आप आग जलाकर भस्म करना चाहें असंभव इसलिए देखिए बरलाटी का हम लिखते हैं स्वर्णम तेजसम सोना कैसा है तेजस क्यों असति प्रतिबंधक असति प्रतिबंधक अत्यंत अग्नि संयोगे अपनी अनुद्यमान द्रव, द्रव, द्रव क्योंकि सोना तेजस माना गया क्योंकि कारण क्या है असधि प्रतिबंध के जब मंडूक लघुशंग आदि प्रतिबंधक न हो ये प्रतिबंध ये प्रतिबंधक न हो क्योंकि आपको पहले बता चुका हूं एक दिन चर्चा करते हुए कोई भी कार्य होता है उसका कारण सामग्री कोटि के अंतर्गत प्रतिबंधक के अभाव को भी हमने कारण कोटि में लिया ना प्रतिबंधक का अभाव भी कारण है कई को आलस आ जाता है टेम्पो छूट जाता है क्या भंडारा खा के सो गए हैं सो गए तो पता ही नहीं बात तो डेढ़ बज गया टेंपो निकल गया है भी प्रतिबंधक है अधिक जो भंडारा स्वादिष्ट जो खाया वो तो भी प्रतिबंधक स्वाध्याय प्रतिबंधक इस प्रकार से हर कार्य में अनेकों प्रतिबंधक होते हैं अरे प्रतिबंधक अभाव को हमने कारण माना वो यहां भी बोल रहे देखो असती प्रतिबंधक भंडू का लघुशंका आदि प्रतिबंधकों के अभाव असती मने अभाव न रहने पर और जितना भी अग्नि संयोग अत्यंत अग्नि संयोग है अनुच्छेद अनुच्छेद उच्छेद नहीं होता वाष्पादि रूप में नष्ट नहीं होता ऐसा जो पदार्थ क्या कहेंगे अनुच्छेद्यमान द्रव भी है यानी पत्थर है द्रव द्रव्य है ये पिघलता पत्थर तो पिघलेगा नहीं इसलिए पार्थिव नहीं पिघलने से जल मानोगे जल भी नहीं क्योंकि अनुच्छेद्रव्य कहने से जल में अतिव्याप्ति हो गया पृथ्वी को निवारण करने के लिए द्रव शब्द प्रयोग कर दिया इन जल में अतिव्याप्ति होगी उसे दूर करने के लिए अनुच्छेद कह दिया और अनुच्छिद्यमान भी है द्रव द्रव्य भी है कब अत्यंत अग्निश होने पर शरद प्रतिबंधक नहीं होनी चाहिए सब कुछ सब खनिज पदार्थ जितने भी हैं, है घृतम व्यतिमान कर दिया ना जो ऐसा नहीं है अत्यंत अग्नि संयोग होने पर भी जो अनुच्छेदमान नहीं अर्थात उच्छिद्यमान नष्ट होने वाला द्रव्य द्रव्य हो वो तेजस्वी नहीं होता यह न एवं जो इस प्रकार का नहीं अर्थात प्रतिबंध के न रहने पर भी अत्यंत अग्नि संयोग देने पर उच्छिद्यमान नहीं ऐसा नहीं अनुच्छेदमान नहीं अर्थात उच्छेद्यमान अनुच्छेद मान पहले कहा अर्थात जो ऐसा नहीं अर्थात अनुच्छित मान नहीं तात्पर्य क्या है उच्छित मान हो वो न एवं अर्थात तेजस्वी नहीं जैसे घी धृत है घृत कैसा है अत्यंत से करो तोड़ जाएगा उच्छेद हो जाए इसलिए घी को हम तेजस पदार्थ नहीं माने घी को तेजस पदार्थ नहीं माने पार्थि यह जो है पार्थिव प्रदान अन्य तेलों को लिया जल में जलीयमाना तेलों को यह कौन क्या अपनी विलक्षणता माननी है किसी में नैमित्तिक द्रवत है घी में क्या है सदा पिघला नहीं होता सोना भी सदा पिघला नहीं है विशेष परिस्थितियों में पिघल जाता है घी के थोड़ा गर्मी से चलेगा सोने के लिए ज्यादा गर्मी की जरूरत दोनों ही द्रव द्रव्य एक उच्च उ एक अनुद्य अनुमानी तेजस ज उव द्रव्य वो तेजस नहीं यह अंतर को समझो। इसे कहते हैं तथा घृत ये दृष्टान व्यतिरिकसिदे है अस्युहत् कोई दोष नहीं है कोई शंका नहीं है बिल्कुल दृढ़ निश्चय है आए, को आय बात। आय मूल में वायोहो किम लक्षण कथित भेदा वायु का लक्षण क्या है और उसके कितने भेद है वायो हो किम लक्षणम कथित रूप रूपरहित स्पर्शवान वायुः रूप रहित स्पर्शवान वायु सत्रिविधा नित्यो निश्च नि परमाणु अिपस्त्र शरीरभेद शरीर वायुलोक इंद्रियस्पर्श्राहकर्ती विषय वृक्षादीकेतु शहीसंचारिवायु प्राण स चैकोप्युपेदा प्राणापान संज्ञा लभते वायु का लक्षण क्या है और उसके कितने भेद हैं? के जवाब दे रहे हैं रूप रहित हो और स्पर्श वाला हो ऐसे वस्तु का नाम वायु दो भागों में है रूप रहित्व विशेषण है स्पर्श विशेष रहित मन अभाव रूपा रूपाभाव विशिष्ट स्पर्शवत्व वायो लक्षणम केवल स्पर्शवत्तम कहूँगा तो लक्षण पृथ्वी में जल में तेज में भी चला जाएगा पृथ्वी में भी स्पर्श है जल में भी शीत स्पर्श है वायु में उष्ण स्पर्श है पृथ्वी में अनुष्ण ना शीत स्पर्श कहा जाता पृथ्वी में स्वभाव से न गर्म ठंडा है ना इस समय सारे दीवार छो तो गर्म लगेगा ठंडी में छो तो ठंडा लगेगा दीवार का स्वभाव ना गर्म है ना ठंडा बाहर की गर्मी से गर्म हो जाता है बाहर के ठंडा से ठंडा हो जाता है इसलिए उसका खुद का स्वभाव क्या है अनुष्ण भी नहीं शीत भी नहीं पृथ्वी है अनुष्णाशित स्पर्श पृथ्वी में है शीत स्पर्श जल में उष्ण स्पर्श तेज में इस स्पर्शवत्तों में लक्षण करूंगा पृथ्वी जल अग्नि में व्यति व्याप्त हो सकता था इसलिए रूप रही विशेषण तो हो दिया पृथ्वी में सातों प्रकार के रूप है जल में अभास्वर शुक्ल रूप है सफेद होता है जल इन चमकता नहीं इसलिए उसको अभास्वर कह दिया और अग्नि जी सफेद होता है वो भास्वर है चमकता भी है सफेद रंग भास्वर शुक्लम तेजसी ता आगे आएगा मूल में ही सब बातें हैं। इसलिए पहले मूल पढ़ा जाता है एक बार मूल केवल पढ़ लो ताकि एक सामान्यपण पदार्थ बोध रहता है फिर कृति पढ़ते हैं। थोड़ा घोट लेते हैं। फिर न्याय पढ़ते हैं। अब सीधे न्यायदी पढ़ने वालों लिए इसलिए बड़ा कठिन हो जाता है फिर भी कोशिश में है हम लोग समझे और समझाए तो उन तीनों में क्या है रूप है पृथ्वी में भी रूप है जल में भी रूप है तेज में भी रूप है रूप रहित करने से पृथ्वी जल और तेज में जो होता हुआ है खत्म हो गया दोष दूर हो गया यदि हम रूपा भावत्तम इतना लक्षण कर दो फिर कुछ तो भी जाएंगे नहीं पहले केवल रूपा भावोत्तम कहूंगा तो आकाश में चला ल में चला जाएगा दिशा में उनमें भी तो रूप नहीं होते ना आकाश में कोई रंग है क्या नील रंग दिखता है मूर्खों को दिखता है बुद्धिमान तो को आकाश में नील रूप नहीं दिखता बहुत छोटे थे हम लोग तब एक मात्र बहुत याद है बीसी मृत्युंजय उनका नाम था तो उस समय राहगा छह या सात उम्र का राहगा और सेकेंड स्टैंडर्ड में शायद था द्वितीय कक्षा में दूसरे तीसरे में रहा तो मार्ट बोलने लगे कि जो शर्ट था ना स्कूल का ड्रेस पूछा कौन सा रंग है लोगों ने कहा स्काई ब्लू सबसे पूछता रहा हूँ जब तो सभी के जवाब को तो वो चेहरे प्रसन्नता नहीं थी हमने सोचा गड़बड़ के जवाब अभी इसका चारा प्रसंग नहीं तो है जब मेरा बारे आया तो हमने कहा कि नेवी ब्लू है समाप्त तो हो गया बाद अकेले में मेरे को बोला तुमने जवाब किस आधार पर दिया मैंने कहा कि आप सबने स्काई ब्लू बोला आप खुश नहीं थे मैंने नेवी ब्लू कह दिया तो फिर हंसा हो तो हंसा तो मेरे मन में आया भाग क्या है तो पीठ थप करके जाओ बोल मेरे मन में घूमते रहा कुछ न कुछ जरूर इसका पीछे शरीर इस के जो पिता से बड़े सत्संगी थे तो रमण मर्ष से दीक्षित उनसे मैंने निवेदन किया कि ऐसे ऐसे आज में घटना हुआ तब से लेकर अभी तक मेरे मन में चयन नहीं है मुझे सही से कारण बताओ आप जानते हो उन्होंने कहा तुमने सही जवाब इसलिए दिया आकाश में नील रंग होता ही नहीं तो कहां से? और तुम्हारा जो विश्लेष सही हुआ क्योंकि नेवी का नेवी ब्लू है आकाश में नील रंग जो दिख रहा है फिर क्या होता है दिखाई तेरा कहते सच्चाई तो यह है रंग नहीं है जो नील रंग दिख रहा जलीय कण जो जलीय कण हैं, उन कण के आर पार जब सूर्य का प्रकाश जाता है या कोई भी प्रकाश जाता है वह नील रंग को ही बाहर फेंकता है और एक विशेष एंगल अंग्रेजी शब्द हिंदी पता नहीं एंगल क्या कहते हैं उस तरीके से छोड़ते हो तब शास्त्र निकलता है तो जो इंद्रधनुष बनता है अब हमारे दिमाग में समझ में आई बात उस छोटे उम्र में ही ये बात समझ में आई कि आकाश स्वरूप नहीं होता घटना कुछ हुआ लेकिन ज्ञान अलग बने गया अलग बन ये जो महत्वपूर्ण बात है आकाशवरूप नहीं होता क्यों नहीं होता है कारण क्या है इसका पीछे तो वेदांत समझना पड़ेगा वेदांत में ब्रह्म तत्व सीधे आकाशमान तस्माद्मा आकाश असंभूत सबसे पहला तत्व जो पैदा होता है तो वो कारण और कार्य में भेद की सिद्धि के लिए कारणगत सकल वस्तु कार्य मानने के बावजूद भी कार्य का अपने विलक्षण वस्तु मानना पड़ता है नहीं तो फिर कारण से कार्य में भेद ही क्या रहेगा कारण ही कार्य कार्य कारण अभेदा ठीक है, है, अभेद है। इसलिए हमने आकाश में आत्मा से विलक्षण एक गुण को माना जिसका नाम है आकाशाद और गुण मानते थे शब्द स्पर्श आकाश आद वायु वायु अग्नि वहां तीन आया शब्द स्पर्श रूप इसलिए पहले रूप का आकाश रूप नहीं इसलिए जब लक्षण करते रूपा भावान वायु इतना ही लक्षण करता हूं तो आकाश आदियों में अति हो जाता है। इसे स्पर्शवत्म कहना जरूरी है अस्पर्शवत्तम कहूंगा तो वायु आदि में अतिव्याप्ति आकाश आदि नहीं होगा वायु में लक्षण से रूपा भाव सती स्पर्शवत्तम वायित उसे पहले पूर्व तिस्का लक्षण समझना रूपावा विशिष्ट स्पर्श समनाधिकरण समवाय संबंधे न गंध समिकरण कहते ना वहां पर गंध को हटाओ और स्पर्श जोड़ा था उस स्पर्श जोड़े थे वायु के लिए क्या जोड़ेंगे रूप रित स्पर्श रूपा भाव विशिष्ट स्पर्श समवाय न रूपाभावि विशिष्ट स्पर्श समनाधिकरण द्रव्य व्याप्त जाति मत वाय समवाय संबंधे न समवाय न अथवा समवाय समुंदावच्छि और न्यायों की भाषा कहना है तो समवाय समावन ये भी हल्की भाषा है और आगे जाकर और उसको विस्तार करूंगा थोड़ा इतना पच जाए फिर आगे बढ़ी न्यायिकों की भाषा में ले जाना धीरे धीरे सीधे पूरा बोलूंगा तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा पहले संवाय ने कहा फिर कहा समवाय सम्बन्धा और अब कह रहा हूं समवाय समावन एक ही अर्थ संवाय से कहो या संवाय संबंध से कहो या संवाय संबंध से परिच्छि हो करके गंध का समानाधिकरण जैसे हमने कहा था पहले यहाँ पर भी संवाय संबंध से परिचिन होकर रूपा भाव विशिष्ट स्पर्श का समानाधिकरण भूता द्रव्यत्व व्यापी जाति मत्व का नाम वायु है ये लक्षण अब आगे बढ़िए सब्जिद नित्यो नित्य तो दो प्रकार का है एक नित्य है और दूसरा अनित्य नित्य परमाणु रूपा अनित्य कार्य रूप नित्य परमाणु रूप अनित्य कार्य रूप नित्य जो वायु है वो परमाणु रूप अनित्य वायु से कार्य रूपा पहले बता चुका हूँ जैसे अन्य पृथ्वी जलतेज में तो सर यहां पर भी गणुक से करके के कर समस्त वायव्य ब्रह्मांड पर जितना भी वायुव्य पदार्थ है वो सबके सब कार्य रूपा वायु है पुनः त्रिविदा जो कहा जा रहा है एक व्यक्ति ने शंका पूछा महाराज पुनस्त्रा मैंने किसको पुनः तीन प्रकार का कह रहे वायु को ही कह रहे पुनः तीन प्रकार जिसका दो प्रकार से विभाजन किया था उस वायु को कह रहे हैं क्या जो कार्य वायु कहा था अव्य पूर्व उसको पुनः त्रिविदा कह रहे नित्य वायु को तीन प्रकार नहीं समझना नित्य जो कार्य वायु है उसको व्याख्या कर रहे पुनः त्रिविदा शरीर इंद्रिय विषय वेदात शरीर इंद्रिय और विषय शरीरम शरीर जो है वायुवीय शरीर वायुलोक वायु तो बहुत ऊपर यहां है नहीं फिर भी यहां भूत प्रेतों को वायुवीय शरीर वाले माना जाता है जो भूत प्रेत होते हैं ना इनको वायुवीय शरीर माना जाता है पौराणिक भाषा से इनको वायुवी शरीर मानते हैं लेकिन पुराणों में वायु लोक को अतिरिक्त लोगों में गिनती की है बहुत ब्रह्म सूत्र के अनुसार भी वायु लोक बहुत क्रम बताया गया लोकों का क्रम ब्रह्म निर्णय दिया चौथा अध्याय फलाध्याय में सब जो उत्तरायण मार्ग का निर्णय देते हैं, वहां सब वर्ण शरीरम वायुलोक है इंद्रियम स्पर्श ग्राहक इंद्रिय कौन है जो स्पर्श ग्रहण करने वाला उसका नाम क्या है त्वक इंद्रिय है त्वक रहता है शरीर में सदे सर्व शरीर पूरा शरीर अंदर बाहर सब जगह बाहर इसी का नाम चमड़ा है चमड़ा है त्वर नहीं ये चमड़ा चरम त्व इंद्रिय इसमें तो रहता ही है अंदर भी है मांस में भी है खून में भी है सब जगह है तो अंदर बार सब इसे अंदर में कभी गुट गुट गुट भागता है अंदर ठंडा लगता है अंदर गर्म होता है सब आपको मालूम हो जाता है अंदर भी है नहीं तो जब तक सुई पार हो रहा है तब तक आपको दर्द महसूस होना चाहिए नीचे चले जाए दर्द गायब होना चाहिए लेकिन जहां तक भी जा रहा है वहां तक दर्दी दर्द दर्दी दर्द अंदर घुसते जाए और दर्द बढ़ता है कि वो घटता है, है? बढ़ता है इसका अंदर भी थोड़ी बैठा हुआ है मानस में भी है। जितना भीतर जाओ उतना और सूक्ष्म इंद्रिय और जल्दी दर्द पकड़ता है और ज्यादा महसूस कराता है यानी ऐसा विलक्षण विषय वृक्षादि कंपन हेतु विषय एक बाह्य वायु है जो वृक्षादि का कंपन जो हो रहा है पत्ता हिलते हुते इसका कारण तूफान होता है अनुमान करते हैं शब्द भी होता है है। उसमें कई बार वायु देता अब एक दूसरा कार्य रूपा। वायुओं में दो प्रकार है, एक तो है जो बाहर है और एक अंदर है शरीरांत संचारी वायु प्राण शरीर के भीतर में संचरण करने के स्वभाव वाला जो वायु है संचरितुम शीलमस्य संचारी शरीर के भीतर संचार करने के स्वभाव वाला जो वायु है उसको हम क्या कहते हैं कहते हैं प्राण कहते हैं सच उपाधि यद्यपि एक है। प्राण नाम से जो अंदर गया वो प्राण नाम हो गया उसका नाक से जैसे भीतर घुसा उसका नाम प्राण हो गया ऐसा होता एक को भी स्थान भेद से क्रिया भेद से दो प्रकार उपाधि और क्रियारूपी उपाधि दो उपाधियों के आधार पर पांच नामों से पुकारा जाता है बल्कि दस भी है उप प्राण ले लोग तो दस मिलेगा पंच मुख्य को ले रहे हैं इसलिए पंच एकोपी उपाधि भेदा प्राणापाणादि संजम लभते पदकृत्य में क्रियारूपी भेदों को बता रहे देखिए श्लोक दिया है लक्षण बता रहे क्रिया भेद के लिए मुख भ्याम निर्गमन प्रवेशनाथ प्राण मुख और नासिका इन दोनों से निर्गमन करता है और प्रवेश करता है जो इस क्रिया से विशिष्ट का नाम प्राण जलादेर जलाधिर अधोनयनाथ अपान हा। जो जलाध्य मुंह में डालते हैं उसको नीचे की ओर ले जाने वाले का नाम अपान अपान वायु बिगड़ जाए तो उल्टी बाहर बाहर आ जाता ना सर जो अंदर डाला वो बाहर आ गया मैंने अपान वायु बिगड़ गया वो नीचे टिकने नहीं दे रहा है, नीचे और नहीं जा रहा है तो बहुत फेंकने में मदद कौन करता है उदान वायु ऊपर फेंकता है भुक्त परिणाम आया जाटरानलस्य समुन्नयना समान भुक्त का परिणाम को सर्वत्र पहुंचाने के लिए जाटना जठाग्नि में विद्यमान जो वायु है उस अग्नि से युक्त जो वायु है वो तो समुन्नयनाथ वहां से रस को पूरे शरीर में सम्यक प्रकार से उन्नयन करता है इसलिए उसका नाम है समान अन्नाध्नयनाथ आगे ना पान बिगड़ा तो अन्ना को क्या किया ऊपर जो फेंक देता है जो उसका नाम उदान नाड़ी मुखेशु वितन नाद और जो नाड़िया वो कैसे है तो हमेशा कैसे रहते हैं जैसे आपने कभी अग्निशामक दल का पाइप को देखा है अग्निशामक दल समझते ना? फायर फायटर? फायर ब्रिगेड उसका आपने पाइप देखा होगा लपेट करके रख देते चपटा और यहाँ से जैसे पानी छोड़ते तो फुलते जा मोटा हो जाता इस तरह से यहाँ पर जितने हमारे नाड़िया है ये व्यान वायु आगे आगे जाता है खोलते जाता है पीछे पीछे खून भागता है नाड़ियों के मुख को वितरण फैलाने वाला वायु का नाम इसे जब व्यन वायु बिगड़ता है तो उस क्षेत्र का लकवा हो जाता है लखवा और कुछ नहीं उस क्षेत्र का व्यान वायु बिगड़ गया अब वह नाड़ियों का मुख खोल नहीं रहा जब मुख नहीं खोलेगा तो खून नहीं जाएगा खून नहीं गया तो वो लटक गया हाथ तो, तो ंग ऐसा, ऐसा तो, तो बोलते थे आजकल का ही होता है केवल एक आंग का हो जाता है एक नाक का हो जाता है कुछ भी हो सकता है तो खान पीने ऐसा है ना जहाँ यूरिया ज्यादा पहुंचे वहां भी बढ़ गया खाते यूरिया यूरिया सम्यक प्रकार व्याप्त हो रहा है तब तो ठीक तो तो तो तो ठाक गाड़ी चल रही है एक जगह यूरिया ज्यादा पहुंच गया तो हो जाता है। व्यान पिगड़ गया। नाड़ियों का मुख को व्यान ने खोला नहीं तो वहां खून का प्रवाह नहीं होता है उसी का नाम लखवा हुआ चाहे वांशिक हो चाहे चा पार्श्विक हो ठीक ऐसा नाडी क्रिया रूप उपाधि वेदात आ से उपाधि नाम अलग अलग हो गया प्राण अपान उदान समान अब स्थान व्याद से भी देख लीजिए हृदय प्राणो गुदे अपान समानोन्नामंडले उदान खंड देशस्थ व्या सर्व शरीर गह श्लोक दिया है हृदय प्राणों हृदय देश से परिचन्न वायु का नाम प्राण देश रूपी उपाधि ले रहे स्थान रूपी उपाधि ले रहे हृदय फ्रदे देश हृदय स्थान रूप उपाधि से परिच्छन वायु का नाम प्राण है गुदा देश में से परिचन वायु जो आपके मल का निर्मोचन के प्रति कारणीभूता वायु है मलमूत्र को बाहर करने वाला वायु विशेष है उसका नाम अपान वायु है गुड़िया गुड़ियापार्न अभिमंडल है ये हमारा फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया है राशन डिपार्टमेंट है तो सही ढंग से सब जगह वितरण करता है यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है बड़ा बड़ा भगवान की कृपा है नहीं तो हम लोग राशन दुकान जैसे यहाँ हो जाएगा तो समान वायु बिगड़ गया तो सारा का हेल्प बिगड़ जाएगा कितना बढ़िया ढंग से पहचाता है और हर कोने एक, -एक बाल का कोने तक नाखून के कोने तक राशन पानी को पहुँचा दे सही ढंग से पैर ले से लेकर सिर तक समुन्नयन करने के कारण नाम समान वायु नाभिमंडल है नाभि प्रदेश में विशेष रूप में विद्यमान वायु विशेष है उदारक कंठ देश तो, में उदान वायु कंठ कंठदेशन उदान वायु माना गया और अंत में कहते हैं व्यान वायु कहां है सर्व शरीर गह संपूर्ण शरीर में व्याप्त वायु विशेष का नाम व्यान वायु स्थान भेद को लेकर के इस तरह से स्थान अथवा क्रिया भेद को लेकर के पांच प्रकार का नाम आपने जाना यह वायु का मामला हुआ अब वायु का न्यायोधनी भी है वायु के लक्षण में एवं पृथ्वी आदित्रिकम निरूपय वायु इस प्रकार पृथ्वी माने जल एवं अग्नि इन दोनों को भी लेना तेज इन तीनों का निरूपण एक ही लक्षण के उन दोनों अन्य दो का भी ग्रहण हो गया अलग कुछ नहीं कहते हुए आगे वायु निरूपयति वायु का निरूपण कर रहे हैं तो कुछ नहीं पृष्ठ ग्यारह एकदम तला पंक्ति ऊपर न्यायबोधनी एवं निरूपयति लक्षण विशिष्टायाक्य संबंधन रूपत्ताविन्न प्रतिभा से लाया। उस भाषा में पहुंच गए अब अब बच नहीं सकते पहुंचा मैं थोड़ा बोल के छोड़ रहा था ना अब पूरा बताओ देख रहे हैं सती सप्तम विशिष्टार्थक जहाँ कहीं भी सती शब्द आता मैंने पहले भी बोल दिया था उसका पूर्व हिस्सा विशेषण भाग होता है उसके उत्तर भाग का जो हिस्सा है वो विशेषी होता है। कहीं भी हो गया, इसका मतलब उस उस विशेषण विशेषण का, के साथ में पर एक है। से ही विशेष अपना लक्ष्य में समर्पित होता है विशेषण से विशिष्ट विशेष विशेषण को अलग से विशेषण लक्ष्य में नहीं ले जाओगे विशेष को स्वतंत्र रूपेण लक्ष्य में नहीं घटाओगे किंतु विशेषण से विशिष्ट विशेष को लक्ष्य में घटाना पड़ेगा इसी को कहते हैं विशिष्टार्थकमी का मुख्य लक्ष्य ये होता है वह विशेषण को स्वतंत्र रूपेण हमने लक्ष्य में नहीं ले जाना है किंतु उस विशेषण से विशिष्ट विशेष को ही लक्ष्य में ले जाना है यदि ऐसा करना है तो विशेषण को विशेष से संबद्ध कैसे करोगे रूपा भाव विशेषण स्पर्श विशेष इन दोनों का परस्पर संबंध का नाम ही विशिष्टता वैशिष्ट्यम तो रूपा भाव के रूपण स्पर्श में वैशिष्टता को प्रदान करेगा तब जो कल आप देख रहे थे कई बार बता चुका था वायु में दो चीजें हैं एक रूपा भाव और दूसरा स्पर्श इसमें इन दोनों का नाम क्या हुआ इन दोनों का नाम क्या है समान अधिकरण और समानाधिकरणों का परस्पर में एक दूसरे की खोपड़ी पर किस समन से बैठाया था सामानाधिकरण्य है ना तो रूपा भाव को तो हमें स्पर्श बिठाना चाहेंगे किस समय से बैठेगा सामानाधिकण्य संबंध से रूपा भाव स्पर्श पर आ गया अर्थात सामानाधिकरण्य संबंध से रूपा भाव से विशिष्ट हो गया स्पर्श श वाला वायु है केवल स्पर्श वाला भी नहीं केवल रूपा भाव वाला भी नहीं कितु सामान संबंध से रूपा भाव विशिष्ट स्पर्श वाला ये वायु रूपा भाव का भी व्याख्या करो ये यहां चाह रहे हैं रूपा भाव का मतलब क्या रूपा भाव का प्रतियोगी कौन है रूपा भाव का प्रतियोगी कौन है रूप है संकोच क्यों करते हैं गलत बोलना है गलत बोलिए लेकिन बोलिए, तभी तो समझ में आएगा आप समझे कि नहीं समझो मेरे को पता चलेगा अगला समझे तो समझा पाऊंगा मुंह बंद रखोगे तो बस मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर आपका ज्ञान रहेगा। इसलिए जब पूछता हूं चाहे गलत चाहे सही बोलो कुछ बोलो जवाब दो ठीक है तो रूपा भाव का प्रतीक कौन हुआ रूप हुआ ठीक है ना इसलिए अभाव को मैं कैसे कहूंगा रूप है प्रतियोगी जिसका ऐसा कौन है अभाव है ना अभाव का प्रतियोगी रूप इसे रूप है प्रतियोगी जिसका ऐसा कौन है अभाव है उसको नयाकों की भाषा में कैसा लिखा जाएगा रूप प्रतियोगी ताक रूप प्रतियोगी ताक अभाव रूपक प्रतियोगिता का भाव ये भी कैसे बना ये भी समझ लो थोड़ा कोई भी प्रतियोगी हो प्रतियोगी तो सैकड़ों हो सकते हैं घटावा प्रतियोगी घट रूपा का प्रतियोगी रूप दंधावाव का प्रतियोगी गंध है या नहीं तो घट भी प्रतियोगी है रूप भी प्रतियोगी है आप भी प्रतियोगी है, है ना जब ये आप यहां बैठे हैं आपके अभाव यहाँ ही यानी तो आपका अभाव जो यहां है स्वभाव का प्रत्येक कौन हुए आप हुए कि नहीं हुए तो आप ही प्रतियोगी है हर व्यक्ति से प्रतियोगी हो सकता है हर वस्तु प्रतियोगी हो सकता है तो सभी प्रतियोगियों में क्या रहेगा प्रतियोगिता सभी लक्ष्यों में लक्ष्यता सभी प्रतियोगियों में प्रतियोगिता रहती है प्रतियोगिता वाला ऐसे कहने के लिए एक समाज प्रकरण में कब प्रत्यय होता है व्याकरण वही क्या दिख रहा है प्रतियोगिता तो समझ में आई ना आपको सभी प्रतियोगी में रहने वाला धर्म सामान्य है सामान्य धर्म अच्छे रूप में भी रहेगा कि नहीं रहेगा क्योंकि रूपनिष्ठ जो प्रतियोगिता ये जानते यहाँ तक ये जो क है वो तो क्या गौरी समाज ऐसी प्रतियोगिता है जिसका जैसे पीला वस्त्र पहना हुआ है जो बोलते ही नहीं पीताम्बर भगवान पीतानी अंबरानी यस्या। यस्या बोलते यशरी समास बोलते इसको पीत है अंबर जिनका उस व्यक्ति का नाम पीतांबर उसी प्रकार से रूप है प्रतियोगिता रूप में है रूप में है प्रतियोगिता जिसका ऐसा कौन है ये भाव ऐसे अभाव कम क्या कहेंगे रूप प्रतियोगिता का भाव समझाएंगे ना तो उस प्रतियोगिता जो सामान्य धर्म को भेदने वाला विशेष कौन है रूप क्यों प्रतियोगिता तो घट में भी रहेगी इसको और साफ कहने के लिए हम क्या कहते हैं रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता रूपत्व क्या हो गया विशेष धर्म प्रतियोगिता सामान्य धर्म इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए लिखा जाता है रूपत्वावच्छिन्न तो सामान्य धर्म को विशेष धर्म से परिचय ठीक है ना क्योंकि अभाव में जो प्रतियोगिता सामान्य धर्म है हर एक अभाव का अनेकों प्रतियोगी हो सकते हैं उन अनेकों प्रतियोगी में रहने वाले सामान्य धर्म है प्रतियोगिता ऐसी प्रतियोगिता का वर्तमान अभाव को लेकर के जो विशेष धर्म है वो कौन है वो रूपत्व समझ में आ रही ना बात इसे रूपत्व प्रतियोगिता का भाव वर्तमान स्वरूपा भाव का नाम है से को के शब्दों से बोल रहे हैं रूपतावचि प्रतियोगिता कौन है स्पर्श तादृश स्पर्श वाला इतना लंबा चौड़ा वाला वायु तो पूरा बोलूंगा तो कैसे कहूंगा अभी सामान अधिकरण संबंधा सामान अधिकरण संबंध से जो परिचिन है और कैसा है रूपत्तावच्छिन्न प्रतियोगिता ऐसा कौन है अभाव उस अभाव से विशिष्ट कौन है स्पर्श उस स्पर्श वाला वायु है हमने एक भाषा में पूरा सुना दूंगा सामान आधिकरण संबंध अवच्छिन्न रूपिन्न प्रतियोगिता का भाव विशिष्ट स्पर्श वाला है ना हिंदी में जो वाला बोलते वत्तम संस्कृत में वत्तम वायु हो उसी को लिख दिया देखिए यहाँ पर सामान आधिकरण संबंधे संबंध देना की जो तृतीय है ना उसको मैं हटा करके अवच्छिन्न बोलता हूं सामान तृतीय नृतीय हटाओ और उसको जोड़ोगे सामान संबंधा ठीक है ना सामान आदिण संबंधावच्छिन्न रूपच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव विशिष्ट स्पर्शवत्तम वायरल समझ में आ गई बात इसी प्रकार आगे बहुत बार आते ही रहेगा है ना ये सब चीजें अब कहते हैं यहां जो है, विशेषणाशन नहीं दिए होते तो क्या होता विशेषणांश अनुपादाने विशेषणाश कौन सा है रूपा भाव ये विशेषण है ना पहले भी कहा था जो सती से पूर्व है वो विशेषण है ये और ये क्या है स्पर्श विशेष है और वायु हमारा लक्ष्य है जिसका हम लक्षण कर रहे हैं है ना? ये हो गया लक्ष्य, ये विशेष ये विशेष अभी ये भी हम 10 प्रतिशत भी नहीं गए हैं न्याय की भाषा में ये जितना लंबा हो गया है ये भी 10 प्रतिशत भी नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि आप मशिस्त से तैयार रहना और नब्बे के लिए तो शुरुआत रुपए रूपये जब जाएंगे तब समझ में आएगा कितना ज्ञान के अंदर परत है गहराई है हम बोल तो लेते हैं सीधे सीधे घटा भाव भूतल बोलते हैं घटा भाव वाला ये धरती है कितना आसान शब्दावली प्रयोग करते हैं कि गहराई में जाओगे वो कितना गहन है वह न्याय पढ़ने पर ही पता चलता है और अन्य किसी भी दर्शन समारोह और जब तक न्याय के द्वारा प्रबुद्धि को पैन नहीं कर सकते तो वेदांत की गहराई में पहुंच नहीं सकते वेदांत के शब्द जाल में रह जाओगे ऊपर ऊपर शब्द पकड़ लिया ऊपर शब्द अर्थ सुन लिया महमाश्मी हो गया हो गया काम उसकी गहराई में नहीं पहुंच उसके परतों को खोलने के लिए क्षुर से धारा निता है ना की धारा के समान बुद्धि को बनाने वाली है न्याय दर्शन इस्लाम आरंभिक आरबिक लोगों को कहते हैं वेदांत पढ़ना है लक्ष्य वेदांत है कोई संशय नहीं हम भी वास्तव में न्याय पढ़ाना ही नहीं चाहते बल्कि पिछले साल हमने यहां तक घोषणा कर दिया था इस राय में आने के बाद वेदांत के लोग कुछ पढ़ाऊंगा नहीं लेकिन क्या करें गुरुदेव की आज्ञा हुई नहीं नहीं ऐसे मत करो कर ताला लगाओ भैया अब जो गुरु का आदेश है अब मान पड़ा हम तो आपको शायद मालूम होगा हमने कहा था वेदांत के लगभग कोई चर्चा नहीं करना चाहता बस उब गया है बोल बोल करके रूपत का वचन भड़क का वचन ये थक गया सोलह साल हो गए लेकिन अब गुरु का आदेश से तो चलो भाई एक गुरु को और पढ़ा लेते हैं तो आप लोगों का सौभाग्य था सुनने का न्याय का मिल रहा है अब और इस बहाने सीढ़ी बन रहा है ताकि आगे इस मुंह से न्याय नहीं बोलूंगा तो सीढ़ी सुन के लोग समझ लेंगे तो ये विशेषणांश जो रूपा भाव है ये क्या है वायु का जो लक्षण बनाया गया है इस लक्षण में जो दो, दो हिस्सा है उस दो हिस्सों में से पहला हिस्सा जो रूपा भादर्शवत्व विशे और विशेषांश स्पर्शवत्व बनाए रखता हूं तो पृथ्वी आदि त्रिकी अति व्याप्त विचार में बता चुका था पृथ्वी जल और तेज इन तीनों में अतिव्याप्त क्योंकि स्पर्श है जल में शीत स्पर्श है अग्नि में उष्ण स्पर्श है स्पर्शवत्वों तीनों में होने के नाते उन तीनों में लक्षण का अतिव्याप्ति हो जाएगा अतिव्याप्ति तथा स्पर्शवत्व क्योंकि उन तीनों में भी स्पर्शवत्व विद्यमान है अतः तदवाराय विशेषण उपादान इसलुष अति व्याप्ति दोष को वारण निषेध निवारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ा रूपावाय विशेषण देना पड़ा तावन मात्र उपादान यदि उतरे को हम ग्रहण करते उपादान मने ग्रहण करना यह उपादान कारण वेदांत नहीं लेना उपादान है ना ग्रहण करना हाँ कई बार लोग जो वेदांत सुन के बैठते ना उनके साथ तो बड़ा बवाल होता है समझाना जायसे शब्द आ जाते तुरंत उनका दिमाग वहां भाग जाता है उत्पादन कारण में उनको पकड़ के लाना पड़ता है भाई यहाँ आओ यह उत्पादन कारण नहीं है यह उपादन है मने तावन मात्र उपादा अर्थात रूपाभाव इतने ही अंश को लक्षण रूप में ग्रहण करता हूं तो क्या होगा कहते हैं आकाश व्याप्ति अतिव्याप्ति आकाश आदियों में अतिव्याप्ति हो जाएगा आकाश आदियों में अतिव्याप्ति हो जाएगी क्यों क्योंकि वहां पर भी रूप रही तत्व सत्वा क्योंकि रूप रही तत्व जो अंश है आपका वो आकाश आदि में जमाने आकाश में भी कोई रूप नहीं होता इस अति व्याप्त दोष का निवारण आय विशेष उपादान विशेषत्व उस में उसको ग्रहण करना पड़ा <coughs> नाम यदि हम में पढ़ चुके हैं ना एक बार दोबारा मूल में इधर आया पदकृत में जब आ रहा था तब विकार्ड नहीं हुआ था अभी अन्याय बोधनी अतिव्याप्तिर नाम अलक्ष्य लक्षण सत्ता लक्षण का होना इसी का नाम अतिव्याम लक्षण कृदम चेत यदि कोई व्यक्ति गौ का लक्षण कर रहा है और क्या कर रहा है वाला ऐसा लक्षण करेगा तब लक्ष्यभूत गो भिन्न महिष्याद अति व्याप्ति लक्ष्य से भिन्न जो महिषादी है उनमें लक्षण चला जाएगा उसमें क्या हो जाएगा श्रृंगित्व लक्षण उन महिषादियों में चला गया इसी का नाम अति व्याप्ति ही तथा श्रृंगित्व उन महिषादियों में भी श्रृंगित विद्यमान है अव्याप्तर नाम अव्यक्ति का लक्षण क्या है लक्ष्य देश आवृत्तित्व लक्ष्य का एक देश में हिस्सा में लक्षण का न होना लक्ष्य भूत लक्ष्यतावच्छेदूत्य लक्ष्य एक देश का मतलब क्या स्वयं व्याख्या कर रहे हैं लक्ष्य का एक देश का मतलब यानी कि घड़ा है घड़े का पिछला भाग ऐसा अर्थ नहीं लेना एक देश का मतलब लक्ष्य घड़ा घट गड़ का लक्षण करे हो कंबुग्रीवादिमत्तम घटक लक्षण आप घट का लक्षण क्या है कंबुग्रीवादिमत्तम जो कंबुग्रीवादिमत्तम लक्षण घड़े का बना रहे हो उसका घड़े का एक देश करके पीठ में कम्बुक रिवाज मत हो यानी देखोगे क्या इसलिए लक्ष्य लक्ष्य का एक देश का तात्पर्य समझा रहे मनुष्य का एक देश क्या उसका पीठ देख लो उसे तो मनुष्य क्या ढूंढोगे मनुष्य का मनुष्य मेरा लक्ष्य लक्षण हम बना रहे मनुष्य का मान लो और हमारा लक्ष्य क्या हो जाएगा तब मनुष्य तो मनुष्य का एक देश का मतलब उसका हाथ ऐसा नहीं लेना मनुष्य का एक देश का मतलब इस दुनिया में जितने काला पीला नीला जितने भी रंग वाले हैं ना वही दस फुट लंबा आठ फुट लंबा आदमी ना अभी, अभी पता चला आठ फुट लंबा आदमी और सबसे छोटा डेढ़ फुट वाला आदमी सभी मनुष्य हमारे वो तो सभी हमारे लक्ष्य चाहे अफ्रीका तो के निग्रो काले वो भी हमारे लक्ष्य जापान का पंद्रह जैसा चेहरा वो भी हमारा लक्ष्य सभी मनुष्य मनुष्य देश का मतलब वहां पर इस तरह से लेना कहीं एक प्रांत विशेष का इधर अन्य आपके आस पड़ोस का कोई आदमी आप एक हिस्से को देश नहीं लेना हाथ पैराधी को एक देश नहीं लेना, को एक देश नहीं लेना। घट में भी आगे का पीछे का भाग करके एक देश नहीं लेना लक्ष्य का एक देश का मतलब जितने हजारों लाखों करोड़ों घड़ घड़ा है उन सभी घड़ाओं में लक्षण जाना चाहिए तो कैसे समझ में आएगा उसकी भाषा बोल रहे देखो लक्ष्य देश की असली भाषा यह है लक्ष्यता अवच्छेद का आश्रयभूत लक्ष्यता अवच्छेदक फिर लौटिए लक्ष्य क्या हमारा दृष्टांत के लिए मान लो घट का लक्षण कर रहा हूं इसका लक्षण कर रहा हूं घट का लक्ष्य क्या हुआ हमारा घट लक्ष्य रूपा घट में क्या रहेगी लक्ष्यता उस लक्ष्यता का अवच्छेद कौन होगा घटत्व का आश्रय कौन है संसार भर का जितना भी घट सारे घट, घटना लक्ष्य हो गया घट उसमें रहेगी लक्ष्यता उस लक्ष्यता का अवच्छेद कौन हो जाएगा घटत्व उस घटत्व का आश्रय भूत पदार्थ कौन है संसार भर का समस्त घट उन संसार भर के समस्त घटों में से क्वेश्चित लक्ष्य कुछ घट में यदि आपके द्वारा किया हुआ लक्षण नहीं जाता है तो क्या कहा जाएगा अव्याप्ति अब देखिए लक्षता अवच्छेद आश्रयभूत वचित लक्ष्य लक्षण असत्व अव्याप्ति रूप ठीक आ गया ना लक्षता अवच्छेद का आश्रयभूत जितने भी संसार भर के घड़ा है जो भी आपका लक्ष्य है उसमें से क्वचित में आपका लक्षण का ना होने का नाम यथा किसने लक्षण बना गो नील रूपवत्तम गौ काले रंग का होता है नील का रंग या ब्लू नहीं ना कहीं ब्लू गाय कहां से मिलेगा है नील का तात्पर्य भाषा में काला श्याम रंग श्यामा तो नील रूप त्तम लक्षण कर दिया काला तो बकरी भी नहीं होती क्या है काले बकरी और बकरा बकरी होती कि नहीं होती तो लक्षण उसमें भी चला गया एक तरह से अतिव्याप्ति तो है ही लेकिन अव्याप्ति भी है क्योंकि हमारे लक्ष्य को तो सकल गांवों में से काले रंग के गांवों में तो लक्षण चला गया बिल्कुल ठीक है आपका लक्षण उस, उस हिस्से में लेकिन सफेद गाय में आपका लक्षण नहीं गया सफेद गाय विक क्या है हमारा लक्ष्य क्यों क्योंकि गौ हमारा लक्षण का लक्ष्य है नील रूपवत्तम जो लक्षण है इसका लक्ष्य कौन है गौ तो अतः गौ रूपी लक्ष्मी में रहेगी लक्ष्यता उस लक्ष्यता का अवच्छेद गोत्व उस गोत्व का आश्रयभूत सकल गौ के अंतर्गत सफेद गौ भी है उस सफेद गौ में नील रूपवत्व गया क्या नहीं, नहीं। कहते हैं अव्यापति ठीक है ना तो अव्याप्ति नील रूप भावा क्योंकि वह सफेद गाय में नील रूप नहीं है नील रूपत्व लक्षण कृतन चेत लक्ष्य विकास श्वेत गवि अव्याप्ति क्यों तत्र नील रूपा भावा